नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे तो आइए आज बात करते हैं विशेष करियर इन फोटोग्राफी के बारे जी हाँ करियर इन फोटोग्राफी आपको बड़ा अच्छा भी लग रहा होगा कि कौन कर सकता है जी हाँ कोई भी कर सकता है आज के समय में फोटोग्राफी तो सभी कर सकते हैं क्योंकि आज मोबाइल आपके पास आ गया लेकिन इसके बावजूद भी फोटोग्राफी का अपना एक अलग पहचान है और बारहवीं के बाद फ़ोटोग्राफी कोर्स करके इससे अच्छा जो है आप करियर बना सकते हैं आप बारहवीं के बाद फ़ोटोग्राफी में करियर बनाने के अगर इच्छुक हैं ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको फ़ोटोग्राफ़ी में काफ़ी इंटरेस्ट है तो उनके लिए ये जो एपिसोड है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है जी हाँ साथियों इसके लिए आप एक छोटा सा डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं और मास्टर डिग्री भी हासिल कर सकते हैं और अलग अलग विभिन्न शैक्षणिक विकल्पों के साथ इसको कर सकते हैं और फैशन फ़ोटोग्राफ़ी लैंडस्केप फोटोग्राफी वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी स्ट्रीट फोटोग्राफी प्रोडक्ट फोटोग्राफी ट्रैवल फोटोग्राफी इवेंट फोटोग्राफी और अन्य मुख्य क्षेत्रों में इस तरह के अलग अलग फ़ोटोग्राफीज कर सकते हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि बारहवीं के बाद करियर चुनना एक बहुत ही मुश्किल और काम है लेकिन ये एक महत्वपूर्ण निर्णय भी है जो आपके भविष्य को आकार देता है इसीलिए अगर फोटोग्राफी में या चित्रों के माध्यम से कहानी लिखने का शौक़ रखते हैं आप तो आपके लिए फोटोग्राफी पाठ्यक्रम का एक रोमांचक और रचनात्मक रूप से संतुष्टदायक करियर सिद्ध हो सकता है तो आइए इसके बारे में बातें करेंगे और बारहवीं के बाद फोटोग्राफी पाठ्यक्रमों का गहन जानकारी प्रदान करने के लिए ही आज हम इस एपिसोड में आपसे बातें करेंगे जिसमें पाठ्यक्रम संरचना शुल्क और फिर मापदंड और इसके बाद करियर विकल्प कौन कौन से जगह पे आपको अपना काम दिखा सकते हैं या आप अपना खुद का सेटअप कर सकते हैं या फिर आप किसी बड़े कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर सकते हैं तो इन सभी चीज़ों के बारे में इन सभी बातों को आज के इस एपिसोड में जानेंगे आप सुनाए हैं जीडियो माधुबन पर जी हाँ करियर ऑप्शन सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आइए करियर इन फोटोग्राफी के बारे में आज बातें कर रहे हैं हम लोग और फोटोग्राफी क्या है ये सबसे पहले समझ ले, समझ लेते हैं है ना फोटोग्राफी विचारों कहानियों और अनुभवों को एक इमेज या छवि के या चित्र के माध्यम से व्यक्त करने वाले दृश्य रचने की कला या शिल्प है इसमें कैमरा संचालन टेबल टॉप की बारीकियां, फोटोग्राफी में प्रकाश स्थान रंग और संरचना का बहुत ज्यादा विशेष महत्व है और इन चीजों को जब आप शामिल करते हैं तो आपकी फोटोग्राफी निखर के आती है। एक फोटोग्राफर के रूप में आपको कलात्मक रूप से खुद को अभिव्यक्त करने और दुनिया भर के दर्शकों को प्रभावित करने का अवसर मिलता है इसलिए फोटोग्राफी एक जो है आंतरिक और बाहरिक सुंदरता को दर्शाने का भी एक माध्यम है फोटोग्राफी सिर्फ एक फ़ोटो नहीं है लेकिन उसमें भावनाएं भी जुड़ती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें एक फ़ोटो कह देती हैं तो इसीलिए जब आप फ़ोटो खींचते हैं तो किस एंगल से किस तरह से और किस भावना से किस भावनाओं को उसमें दिखाना चाहते हैं क्या दिखाना चाहते हैं क्या काम दिखाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं तो अब ये हो गई फ़ोटोग्राफी क्या है उसके बारे में लेकिन अब बात करना चाहेंगे हम कि पाठ्यक्रम क्या क्या होते हैं फोटोग्राफी पाठ्यक्रम को कैसे चुनें जी हां ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फोटोग्राफी उद्योग आज बहुत बड़ा उद्योग है एक मनोरंजन का क्षेत्र इसमें जुड़ा हुआ है इसीलिए ये बहुत अहम भूमिका निभाता है जो रचनात्मक अभिव्यक्ति और नवाचार के लिए अपार अवसर प्रदान करता है रिपोर्ट के अनुसार फोटोग्राफी में करियर 17 परसेंट की दर से बढ़ने की उम्मीद है और इसके अलावा हर साल फोटोग्राफरों के लिए लगभग 12,700 नौकरियों के अवसर भी उपलब्ध होते हैं आजकल डिजिटल मीडिया के आगमन के साथ सिनेमा टेलीविजन विज्ञापन एजेंसियों और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में हुसल फोटोग्राफ़रों की मांग बढ़ रही है इसीलिए फोटोग्राफी एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन हो सकता है एक कौशल है फोटोग्राफी का अध्ययन करके आप इस गतिशील उद्योग में योगदान देने के लिए अवश्य कौशल और ज्ञान को अवश्य प्राप्त करें है ना तो आइए मैं शुरू करता हूँ बारहवीं के बाद फोटोग्राफी पाठ्यक्रम के लिए विशेष आप जो है किस तरह से इस चीज़ को समझ सकते हैं बारहवीं कक्षा पूरी करने के बाद फोटोग्राफी पाठ्यक्रम में रुचि रखने वाले छात्रों को कुछ चीज़ों के मादंडों को समझना है और इसके अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं उसे भी समझना बहुत ज़रूरी जैसे आपको फोटोग्राफ़ी में जाना है तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स या फोटोग्राफी में बी जैसी डिग्री भी मिलती है और इसे करने से आपके करियर में चार चाँद लगता छात्रों को आमतौर पर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से अपनी बारहवीं कक्षा तो पूरी करनी है जो नॉर्मल है इसके बाद फिर आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स या फोटोग्राफी में बीए जैसे डिग्री हासिल करने की पात्रता आपको मिल जाती है, है ना कुछ कार्यक्रमों में, में बारहवीं के बाद के विषय के संबंध में विशिष्ट आवश्यकताएँ हो सकती हैं जिनमें अक्सर कला ललित कला या फोटोग्राफी की पुष्ठभूमि वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाती है तो अब यहाँ पर बात आती है कि आप आगे बढ़कर करना चाहते हैं या सीधे बारहवीं के बाद इस फील्ड में आना चाहते हैं कई संस्थानों में फोटोग्राफी पाठ्यक्रम के लिए विशेष अंकों की आवश्यकता होती है जो संस्थान और प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा के आधार पर लगभग 50 टू 60 परसेंट तक यानी 50 से 60 प्रतिशत तक भिन्न हो सकता है प्रवेश परीक्षा में बात करें तो भारत में कुछ विश्वविद्यालय और कॉलेज आ, कॉलेज एडमिशन यानी प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकते हैं या प्रवेश प्रक्रिया के भाग के रूप में आपसे अपने कार्य का जो पोर्टफोलियो है वो प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकते हैं और यहाँ एडमिशन की प्रक्रियाओं के साथ साथ प्रवेश परीक्षा दृश्य कला फोटोग्राफी अवधारणाओं में आपकी योग्यता का परीक्षण भी हो सकता है और कभी कभी आपके कौशल का आकलन करने के लिए एक व्यवहारिक घटक भी शामिल कर सकते हैं अच्छा इसके बाद आती है भाषा में प्रवीणता यदि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है और आपकी बारहवीं कक्षा तक का शिक्षा अंग्रेजी में नहीं थी तो आपको IELTS या टी ओ e जैसे मानकृत परीक्षाओं के माध्यम से दक्षता प्रदर्शित करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अच्छा इसके अलावा जो एडमिशन की प्रक्रिया में कुछ संस्थान ऐसे भी होते हैं जो लगभग प्रक्रिया के भाग के रूप में अनुशासन पत्र व्यक्तिगत निबंध या साक्षात्कार की आवश्यकता रख सकते हैं। किसी भी फोटोग्राफी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने से पहले संस्थान की वेबसाइट पर दिए गए पात्रता मापदंडों की जांच अवश्य कर लें और उसके बाद आप आगे बढ़ें है ना तो फोटोग्राफी के जो सिलेबस होते हैं पाठ्यक्रम होते हैं उसमें आती हैं जैसे कि फ़ोटोग्राफी में डिप्लोमा ये पाठ्यक्रम आमतौर पर छः महीने से एक साल का होता है और फोटोग्राफी के व्यवहारिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जैसे कि बुनियादी कैमरा संचालन कैमरा और इसकी तकनीकों को समझना टेबल टॉप फ़ोटोग्राफी की बारीकियों को सीखना लेंस के प्रकार और उनके कार्य के साथ पोर्ट्रेट फैशन और वन जियो फोटोग्राफी को समझना है तो ये विशेष रूप से फ़ोटोग्राफी इन डिप्लोमे में आता है इसके बाद अगर आप डिग्री लेते हैं स्टिल फोटोग्राफी में बैचलर ऑफ आर्ट्स बी एक कोर्स है ये डिग्री है तीन या चार वर्ष का कार्यक्रम होता है जो फोटोग्राफी के सभी तकनीकों और रचनात्मक पहलुओं में व्यापक ट्रेनिंग प्रदान करता है छात्रों को वन्यजीव फोटोग्राफी लैंडस्केप फोटोग्राफी स्ट्रीट फोटोग्राफी और फूड फोटोग्राफी सहित फोटोग्राफी की विभिन्न शैलियों में परिचित कराया जाता है इसके बाद स्टिल फोटोग्राफी में मास्टर डिग्री आप हासिल कर सकते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम हर महत्वाकांक्षी फोटोग्राफर को अपनी कला को निखारने और समय में जमे हुए पलों को कैद करने की कला का एक उस कला को निखारने का अवसर प्रदान करता है इसे दो वर्षीय प्रोग्राम भी कह सकते हैं इस दौरान छात्र इमेजिंग की प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित ग्राफिक डिज़ाइन का व्यापक ज्ञान आर्किटेक्चर को कैद करने की कला विजुअल प्रोडक्ट्स की अवधारणा और कार्य करने के बारे में सीखते हैं आधुनिक सुविधाओं और उद्योग में पेशेवर के मार्गदर्शन के साथ आप कुशल दृश्य खताकार के रूप में उभर सकते हैं जो फोटोग्राफी की दुनिया में गहरा प्रभाव डालने के लिए सक्षम हूँ तो ये खास बातें हैं फोटोग्राफी में अध्ययन के मुख्य कुछ प्रकार होते हैं मुख्य कुछ क्षेत्र होते हैं उसके लिए मैं आपको आगे कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं रेडियो सेवन पॉइंट एट एफ सुनते रहो मुस्कुराते रहो प्रभु प्यार की शीतल चांदनी बेहद सुख पहुँचाती है प्रभु प्यार की शीतल चांदनी बेहद सुख पहुँचाती है बाबा खों से हम अब उड़ उड़ कर आते हैं अब सुख की बाहर से सारे गम हर जाते हैं सफल शीतल चांदनी बेहद सुख पहुंचाती है प्रभु प्यार की शीतल चांद नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार करियर इन फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में बातें कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे थे किस तरह के कोर्सेस होते हैं किस तरह से डिग्री प्रोग्राम होता है वो सारी बातें हमने बताया डिप्लोमा डिग्री एंड मास्टर डिग्री तो इस तरह से अलग अलग जो डिग्री के बारे में और फ़ोटोग्राफी के बारे में हमने बातें की फोटोग्राफी में जो अध्ययन के मुख्य क्षेत्र आते हैं जैसे कि फोटोग्राफी का अध्ययन करते समय कई चीज़ें शामिल की जाती हैं जिसमें हर एक चित्र सीखने का कला और शिल्प की व्यापक समझ का योगदान होता है अच्छा एक और बात यहाँ पर आता है रचनात्मकता को बढ़ाना वो फोटोग्राफी का एक बहुत ही उन्नत कला है इसमें कुछ कौशल ये भी आता है कैमरा संचालन करना छात्र डी एस ये जो कैमरा का एक आ, कैमरा होता है इस प्रकार का और मिररलेस सहित विभिन्न प्रकार के कैमरों का उपयोग शटर स्पीड आई और लेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करना है कैमरा के साथ जुड़ी हुई ये सारी बातें दूसरा है प्रकाश यानी लाइट्स स्टूडियो सेटअप और बाहरी स्थितियों सहित प्राकृतिक और आर्टिफिशियल प्रकाश व्यवस्था के लिए तकनीक जानना ये प्रकाश व्यवस्था आता है छवि संपादन मना इमेज प्रोसेसिंग जिसको कह सकते हैं या चित्र प्रोसेसिंग कह सकते हैं ये क्षेत्र पोस्ट प्रोसेसिंग और डिजिटल हेराफेरी के लिए एडोप फोटोशॉप या लाइट रूप जैसे सॉफ्टवेयर के रूप में यूज़ करके छवि को इमेज को बनाया जाता है चित्र को खूबसूरत बनाया जाता है अब इसके बाद एक और टेक्निक आता है कलात्मक और रचनात्मक तत्व वैसे संगठन इस क्षेत्र थर्ड का नियम है फ्रेमिंग अग्रणी रेखाएँ और समरूपता और संतुलन जैसे सिद्धांतों पर केंद्रित रहता है दूसरा इसमें आता है रंग सिद्धांत कलर थेरेपी यानी कलर आ, फोटोग्राफी में कलर का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और रंगों का सिद्धांत को जानना फोटोग्राफी में एक बहुत बड़ा वर्क है रंग योजना कॉन्ट्रास्ट और रंगों के भावनात्मक प्रभाव को समझने में मदद करेगा दृश्य कहानी सुनाना सुनना यह क्षेत्र विद्यार्थियों को चित्र के माध्यम से आख्यान या भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करेगा तथा उन्हें ये समझने में मदद करेगा कि एक सम्मोहक दृश्य कहानी कैसे बनाई जाए ठीक है तो आगे एक और शैली और विशेषज्ञ ये तीसरा जो पार्ट है इसमें आता है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी इस पाठ्यक्रम के दौरान भावों के भावों को कैद करना और विषय को प्रस्तुत करने तथा चित्रों को बेहतर बनाने के लिए प्रकाश का उपयोग करने की तकनीक सिखाई जाती है फिर उसके बाद आता है लैंडस्केप फोटोग्राफी छात्र प्राकृतिक दृश्यों को कैद करने प्रकाश को संभालने और प्रभावित परिदृश्य बनाने के लिए संयोजन का उपयोग करने के तरीके के बारे में सीखेगी फैशन फोटोग्राफी आता है मॉडल के साथ काम करना स्टाइलिंग स्टाइलिश करना और फैशन पत्रिकाओं या ब्रांडों के लिए आकर्षक छवियां बनाना फोटो जर्नल ये क्षेत्र नैतिकता कहानी कहने की छवि घटनाओं और समाचारों को सत्य और प्रभावित तरीके से प्रस्तुत करने पर केंद्रित किया जाता है तो ये सारी चीज़ें भी फोटोग्राफी में आता है तीसरे चरण में तो मैंने फोटोग्राफी पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार से आपको बताया है इससे अलग भी और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ती हैं जैसे स्टिल फोटोग्राफी जिसको एक ग, आ, सटीक फ़ोटोग्राफ़ी जहाँ पर मोमेंट्स नहीं होते फोटोग्राफी में ललित कला का मिश्रण फोटोग्राफ़ी में विज्ञान का मिश्रण फोटोग्राफ़ी में कला का मिश्रण स्टिल फोटोग्राफी में एमए भी कर सकते हैं फोटोग्राफी डिज़ाइन में आप मास्टर और डिज़ाइन एम कर सकते हैं और फोटोग्राफ़ी में ललित कला में आप डिग्री हासिल कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है कुछ एक वर्ष के दो वर्ष के तीन वर्ष के हैं इस तरह के अवधि में ये चीज़ें आप कर सकते हैं तो कई बार भारत में फोटोग्राफी पाठ्यक्रम जो शुल्क है वो अलग अलग हो सकते हैं पूरी कोर्स जो है उसमें पचास हज़ार से दो लाख ये एक तरीका ये एक फीस का स्ट्रक्चर है और अगर आप डिग्री प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो ये एक लाख से छः लाख के बीच में आता है और फिर अगर इसके अलावा आप कोई और जैसे कि कार्यशाला या वर्कशॉप करते हैं तो ये भी एक लाख दस हज़ार से एक लाख के बीच में होता है तो अलग अलग डिग्री डिप्लोमा के लिए अलग अलग पैसे हैं तो वेरी भी करेगा कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो अलग पैसे चार्ज करेगा कोई और इंस्टीट्यूशन है तो वो अलग तो ये आपके आसपास के क्षेत्रों के बारे में आपको पूरी जानकारी खुद को ही लेना है तब जाके आप इसे अच्छा कर सकते ठीक है ना तो आइए यहाँ पर लेते एक और छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सगी आप सुनाए हैं विगव वन वन जीरो सुनते रहो मिस्क्राते रहो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 मदद तुम्हारी कदम कदम पर करते हम महसूस करते तुम्हें हिफादत बाबा बन करके फानूस मदद तुम्हारी हदम कदम पर करते हम महसूस करते तुम्हें हिफादत बाबा बन करके फानूस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 प्यारे बाबा बाबा जब जब से पाया। जब से पाया पाया नमस्कार कार्यक्रम के आखिरी मोड पे हम लोग आ गए हैं और आशा करूँगा करियर इन फोटोग्राफी की बहुत सारी बातें आपको हमने बता दी हैं अब फोटोग्राफी एक बहुत ही रोमांचक करियर है और जो लोग फोटोग्राफी या इमेज से अपने आप को जोड़ते हैं जिन्हें शौक है इन सभी चीज़ों को करने का तो वो लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया करियर विकल्प है जो व्यापक रचनात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान कर सकते हैं जैसे जैसे मनोरंजन उद्योग बहुत बढ़ता जा रहा है और विस्तार हो रहा है कुशल फोटोग्राफरों की मांग भी बढ़ती जा रही है बारहवीं के बाद सही कोर्स चुनकर आप एक ऐसे सफ़र पर निकल सकते हैं जो न केवल आपकी रचनात्मक आकांक्षाओं को पूरा करेगा बल्कि आपके लिए ढेर सारे पेशेवर अवसर भी खोलेगा चाहे आपका लक्ष्य ऐसी कहानियां सुनाना हो जो प्रेरित करे मनोरंजन करे या विचार उत्पन्न करे, फोटोग्राफी में करियर आवा अविश्वसनीय रूप से फ़ायदेमंद हो सकता है और ए में फोटोग्राफी कार्यक्रम की विविधता का अन्वेषण करें जहां हम इस गतिशील उद्योग में आपके करियर को गति देने के लिए उपकरण परीक्षण और नेटवर्क भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकता है तो इसी आज के समय में आप पहले तो आप इन सारी चीज़ों को सीखें समझें और फिर आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं तो चलिए फिर कभी मौका मिले तो अपने कौशल को बढ़ाने के लिए अलग अलग फोटोग्राफी में टेक्निक यूज़ किया जाता है जिसके बारे में फिर कभी मौका मिले तो ज़रूर बात करेंगे लेकिन आज के लिए करियर इन फ़ोटोग्राफी का बस इतना ही फिर मिलते हैं साथियों और मैं चाहूँगा कि अगर आपका मन है इस फोटोग्राफ़ी में पिक्चर्स इमेजेस क्रिएट करने में तो निश्चित तौर पे आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़ा जो है विकल्प है और आप ज़रूर बारहवीं के बाद फ़ोटोग्राफी में डिप्लोमा करके आप ज्वाइन करें या किसी को असिस्ट करें तो आपके लिए बहुत बड़ा जो है करियर बन सकता है तो मैं चाहूँगा कि आप अपना फोटोग्राफी में अच्छा करियर बनाएं इन्हीं शुभ आशाओं के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति isat judiye का घर है दूरों की नगरी वरिष्ठों का शहर है सपनों से सुंदर ये अपनों का घर है पूरों की नगरी वरिष्ठों का शहर है करते पे जन्नत कहीं भी घर कहीं है यही है यही है यही है स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम कसा गई यहां लहराए शिव का झंडा दिलों पे कहराए मधुबन सब के मनों को महकाए ज्ञान सरोवर में हंसों का दलाए चांदी वंसा कहाँ कोई है स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागत सबका सहारा यहाँ पे बसेरा जग का पूजल यहाँ बेडल डेरा कितने युगों पे लगाए है फेरा मुर्ली सुनाई किया रास सुनेहरा असर है स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम